प्रश्न यह परमात्मा की खोज क्या है लोगों को इस खोज में लगे देखता हूं तो चकित होता हूं मैं स्वयं तो ऐसी कोई आकांक्षा या अभिप्सा अपने भीतर नहीं पाता हूं सुरेंद्रनाथ परमात्मा की खोज तो एक ऐसा मधुर रोग है कि जिसे लगे वही जाने यह तो स्वाद है और स्वाद शब्दों में व्यक्त नहीं होते यह तो अंतरतम में उठी एक अभिपसा है जिसके लिए कोई कारण दिया नहीं जा सकता उठे तो उठे ना उठे तो ना उठे इसलिए संतों ने कहा है कि परमात्मा को वे ही खोजते हैं जिन्हें परमात्मा खोजता है इसके पहले कि तुम उसकी अभीप्सा करो वह तुम्हें पुकारे तो ही अभीप्सा पैदा हो सकती और तुम्हारा प्रश्न सम्यक है क्योंकि जिसको प्यास न लगी हो वो प्यास से तड़फते आदमी की मुसीबत क्या समझे जो मरुस्थल में हो और प्यास से तड़फा जा रहा हो मछली की तरह तड़फता हो और जिसका रोआ रो एक ही बात एक ही चाह करता हो एक घूट पानी मिल जाए उसकी परिस्थिति उसकी मनस्थिति जो मरुस्थल में कभी प्यासा नहीं हुआ है उसे समझ में भी आए तो कैसे समझ में आए वह तो हंसेगा वह तो समझेगा कोई नाटक कोई अभिनय वह तो सोचेगा कोई विक्षिप्तता है परमात्मा की खोज मनुष्य के भीतर तब संभव होती है जब और सब प्रेम पात्र असफल हो जाते धन को किया प्रेम और कुछ न पाया पद को किया प्रेम और कुछ न पाया परिजन मित्र परिवार पति पत्नी भाई बंधु सबको किया प्रेम और हाथ खाली के खाली रहे और गागर न भरी सोना भरी जिसके जीवन में प्रेम के और सारे आयाम असफल हो गए उसके भीतर परमात्मा की अभीपसा पैदा होती वो प्रेम की अंतिम चुनौती है वह प्रेम की अंतिम पुकार है परमात्मा प्रेम का अंतिम पात्र है इसलिए जिनके जीवन में और प्रेम अभी महत्वपूर्ण है अभी जिन्हें आशा बंधी है जिनकी आंखें अभी इस आश्वासन से भरी हैं कि संसार में कुछ मिल जाएगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों वे परमात्मा की खोज को नहीं समझ पाएंगे परमात्मा की खोज तो केवल वे ही समझ सकते हैं जिनकी और सारी खोजें निष्फल हो गई समग्र रूपेण निष्फल हो गई जिन्होंने सब जगह टटोल कर देख लिया रिक्तता पाई जिनके हाथों में हीरे आए और पाया की राख थे सोना आया और पाया की मिट्टी थी संबंध बने और बिगड़े और पाया की पानी के बबूले थे बहुत राग बहुत आसक्तियां बहुत लगाव लेकिन सब स्वप्न सिद्ध हुए जिससे पानी पर खींची गई लकीरें भी न पाए और मिट जाए जिन्होंने जीवन को सब दिशाओं से जांचा परखा और व्यर्थ पाया है वे परमात्मा की खोज पर निकलते सुरेंद्रनाथ तुम परमात्मा की चिंता अभी ना करो और ना उनकी चिंता करो जो परमात्मा की अभिपसा से भरे अभी तो तुम ये देखो कि तुम्हारा प्रेम क्या मांग रहा है धन पद प्रतिष्ठा प्रिजन अभी तो तुम अपने प्रेम को परखो अभी तुम्हारा प्रेम कुछ छुद्र मांग रहा होगा तुम्हारा प्रेम अभी किसी सीमित दिशा में गति कर रहा होगा तुम्हारा प्रेम अभी संसार से हारा नहीं है तुम्हारा प्रेम अभी विषादग्रस्त नहीं हुआ है तुम्हारे भीतर विषाद योग पैदा नहीं हुआ है तुमने अभी प्रेम की व्यर्थता आत्यंत व्यर्थता से परिचय नहीं बनाया है अभी आशा का दिया जल रहा है अभी टिमटिमा रही ज्योति कल आने वाले कल मैं अभी तुम्हारी आशा टिकी सपने टिके इसलिए तुम्हें हैरानी होती होगी तुम चकित होते हो तुम्हारे चकित होना मुझे चकित नहीं करता तुम्हारा आश्चर्य से भरना मुझे आश्चर्य से नहीं भरता यह स्वाभाविक है तुम सोच विचार वाले व्यक्ति हो तुम्हारे मन में ये बात समझ में नहीं आती कि लोग क्यों परमात्मा की खोज में लगे परमात्मा यानी क्या तुम्हारे लिए कुछ परमात्मा शब्द में अभी अर्थ भी नहीं अभी यह शब्द कोरा है खाली है शब्द मात्र है अर्थ शून्य अर्थ रिक्त परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है न परमात्मा तुमसे बाहर कोई शक्ति है परमात्मा है तुम्हारे भीतर प्रेम का वापस लौट आना समझने की थोड़ी कोशिश करो साधारणता प्रेम बहिर्मुखी जैसे गंगा सागर की तरफ बहती पहाड़ों से उतरती ऋचाइयों की तरफ बहती इस संदर्भ में उचित होगा कि तुम्हें मैं एक शब्द समझाऊं पुराने शास्त्रों में उल्लेख है कि कृष्ण के पास बहुत गोपियां नाचती हैं गोप नाचते हैं रास रचता है कभी किसी पूर्णमासी की रात्रि में वृंदावन के वंशी बटों में बांसुरी बजती है कृष्ण घुंघर पहनते हैं मोर मुकुट बांधते हैं उनके आसपास सुंदरियों का मेला लगता है जैसे चांद तारे सजे हो जैसे तारों की बारात निकली हो जैसे दीपावली हुई हो उन्हीं शास्त्रों में उल्लेख है कि एक ऐसी भी प्रेसी है जो छाया की तरह कृष्ण के पीछे चलती उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है, और गोपियों के नाम का उल्लेख है लेकिन उस एक के नाम का कोई उल्लेख नहीं और वही छाया की भांति चलती हुई जो गोपी है बाद में हजारों साल बाद राधा के नाम से जानी गई वह नाम संतों ने दिया राधा नाम की कोई स्त्री का उल्लेख पुराने शास्त्रों में नहीं ये तो हजारों साल बाद कोई तीन हजार साल बाद संतों ने नाम दिया राधा और बड़े गहरे अर्थ उस शब्द में गंगा बहती है गंगोत्री से हिमालय से जाती है सागर की तरफ अधोमुखी गंगा की इस अवस्था को कहते हैं धारा और अगर गंगा उल्टी बहने लगे गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बहने लगे चाइयों से ऊंचाइयों की तरफ बहने लगे मैदानों से पहाड़ों की तरफ बहने लगे तो उस उल्टी हो गई धारा को कहेंगे राधा राधा धारा का उल्टा है जिन संतों ने उस छाया मात्र अनाम कृष्ण की प्रेसी को राधा नाम दिया अद्भुत काम किया बड़ा अर्थपूर्ण बड़ी गहराइयां लिए हुए यह नाम है राधा प्रेम साधारणता बहिर मुखी जैसे गंगा चली सागर की तरफ प्रेम जब अंतर्मुखी हो जाता है जब धारा राधा बनती जब प्रेम बाहर की तरफ नहीं जाता न धन न पद न प्रतिष्ठा न पति न पत्नी जब प्रेम बाहर की तरफ नहीं जाता वरण अंतर यात्रा शुरू होती सब जगह जहां बाहर प्रेम अटका था वहां वास मुक्त होता है और वापस लौटने लगता गंगोत्री में जब प्रेम राधा बनता है तो कृष्ण से मिलन होता है अपने से ही मिल जाना कृष्ण से मिलना है अपने ही आकर्षण के केंद्र से संयुक्त हो जाना कृष्ण से मिलना कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकर्षित करे अंग्रेजी में शब्द है मैग्नेटिज्म वो ठीक कृष्ण शब्द का रूपांतर चुंबकी कृष्ण का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे खींच ले चुंबक जैसा खींच ले जिस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की तरफ खींचते हुए चलते ऐसे ही तुम्हारे भीतर छिपा है कोई रहस्य जब तुम्हारी प्रेम की सारी किरणें उसी रहस्य की तरफ चुंबक की तरह खिंच चलती जब तुम्हारे भीतर के कृष्ण की तरफ तुम्हारे प्रेम की अनंत धाराएं जो तुम जन्मों जन्मों में बाहर बहाते रहे हो न मालूम कहाँ कहां, कहां न मालूम किन किन दिशाओं में वे सब धाराएं जब लौटने लगती हैं घर की तरफ तो तुम्हारे भीतर रास निर्मित होता है तुम्हारी चेतना का केंद्र कृष्ण और तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा लौटती हुई गोपियां सखियां तुम्हारे भीतर एक नृत्य का आयोजन होता है एक उत्सव का आयोजन होता है सुरेंद्रनाथ परमात्मा की खोज अपनी ही खोज है तुमने जिन लोगों को परमात्मा को खोजते देखा है वे भी शायद परमात्मा को नहीं खोज रहे कोई राम को खोज रहा है मंदिर में कोई अल्लाह को खोज रहा है मस्जिद में ये तो खोज अब भी बाहर चल रही ये खोज परमात्मा की खोज नहीं ये तो वही पुरानी खोज है सिर्फ नाम बदल दिया है पहले धन खोजते थे अब धन नहीं खोजते अब राम खोजते मगर पहले भी बाहर खोजते थे अब भी बाहर खोजते धन खोजते थे तो जाते थे दूर दूर की यात्राओं पर अब परमात्मा को खोजते हैं तो काशी जाते हैं काबा जाते वही यात्राएं जरा भी भेजना पड़ा रंच मात्र भेदना पड़ा रत्ती भर क्रांति नहीं हुई जिस दिन तुम खोज पर जाना बंद कर देते हो सारी खोज सिकुड़ आती अपने भीतर जिस क्षण तुम अपने पंखों को समेट लेते हो अपने भीतर डुबकी मार के बैठ जाते हो उस क्षण परमात्मा की खोज शुरू हुई जब तुम किसी को ध्यान में डूबा देखो तो जानना कि परमात्मा की खोज कि मस्ती में मस्त देखो अपने में लीन देखो तो जानना कि परमात्मा की खोज है कोई चला हज की यात्रा को इस मस्त सोच लेना कि परमात्मा की खोज मुसलमान फकीर बजीद ने कहा है जब मैं पहली दफा काबा गया तो मैंने काबा का पत्थर देखा और जब मैं दोबारा काबा गया तो मैंने काबा के मालिक को देखा और जब मैं तीसरी बार काबा गया तो न काबा का पत्थर था न काबा का मालिक था बस मैं था मैंने अपने को देखा तीसरी बार हज हुआ अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा बाजीत की पहली दो यात्राएं कामना तीसरी यात्रा काम आई और तीसरी यात्रा के लिए काबा जाने की कोई जरूरत न थी जहां भी बाजीद ने आंख बंद कर ली होती वहीं अपने को देख लिया होता प्रेम की खोज ही परमात्मा की खोज है और प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है प्यासा जीरा भर भर आता इन नैनों की कोर में अपने आंसू बांधूं किसके कोमल अंचल छोर में है यह कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में प्राण मचलते बंध जाने को किसकी करुणा डोर में युग युग से तपतप तप कर किसकी मोहक कु ज्वाल में पागल सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में छवि के घूंघट उठते गिरते किसके विरह झकोर में कुक रही हैं आहें किसके प्रेरित स्वर लय ताल से किसकी सुधि से प्राण हृदय के बज उठते करताल से जप माला बन जाती पीड़ा किसकी नेह हिलोर में प्यारा प्यासा जीरा बरबर बर आता इन नैनों की कोर में अपने आंसू बांधु किसके कोमल अंचल छोर में एक प्रेम की अपूर्व ऊर्जा है तुम्हारे भीतर आनंद स्रोत हैं उसके न चुकने वाली संपदा है वह किसके आंचल में उंडेल दो सब आंचल छोटे पड़ते किसको दे दो सब पात्र छोटे और तुम्हारे भीतर देने को आकाश जैसा प्रेम है आकाश जैसा ही कोई पात्र भी चाहिए उस पात्र का नाम ही परमात्मा है परमात्मा तो केवल प्रतीक है इस प्रतीक को इस काव्य संकेत को बहुत जोर से मत पकड़ लेना बस वही भूल हो जाती फिर परमात्मा मंदिर की मूर्ति बन जाता है और तुम धार्मिक नहीं रह जाते तुम काफिर हो जाते हो फिर परमात्मा का कोई रूप रंग हो जाता है आकृति हो जाती जैसे ही तुमने परमात्मा को रूप रंग दिया आकृति दी कुफ्र हुआ पाप हुआ क्योंकि परमात्मा निराकार है सब रंग उसके हैं फिर भी कोई रंग उसका अपना नहीं और सब ढंग उसके हैं फिर भी कोई ढंग उसका अपना नहीं सब स्वर उसके हैं लेकिन वह किसी एक स्वर में समाप्त नहीं सारे स्वरों में है और सारे स्वरों के पार है सारे रंगों में है और सारे रंगों के पार हैं पास भी वही दूर भी वही मृतिका में भी वही चैतन्य में भी वही परमात्मा की खोज अस्तित्व की खोज है आत्मा की खोज है और अस्तित्व की खोज में जो पहला कदम है वो स्वयं के भीतर ही उठाना होगा जिसने अपने को नहीं जाना वह और क्या जान सकेगा सुरेंद्रनाथ चकित ना हो क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यह चकित होना तुम्हारा दंभ बन जाए अहंकार बन जाए कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचने लगो कि ये परमात्मा के खोजी बुद्धू हैं बुद्धिहीन तर्क शून्य विचार रहित कहीं ऐसा ना हो जाए दुर्भाग्य से कि तुम्हारे भीतर ऐसा लगने लगे कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं इसलिए ये परमात्मा इत्यादि की बातें मुझे नहीं जचती कि मेरे भीतर बड़ी प्रखर प्रतिभा है बुद्धि है धार वाली कि मेरे भीतर संदेह उठते हैं ये अंधी श्रद्धाएं मुझे नहीं छू सकती कहीं ऐसा दुर्भाग्य ना हो जाए अन्यथा तुम अपने से वंचित रह जाओगे जिन पर तुम हंसोगे जिन पर तुम चकित होोगे उनकी कोई हानि नहीं हानि तुम्हारी अपनी हो जाएगी आत्मघात होगा यह अगर लोग परमात्मा को खोज रहे हैं और जीसस जैसा व्यक्ति खोज रहा है बुद्ध जैसा व्यक्ति खोज रहा है लाओसू जैसा व्यक्ति खोज रहा है जर्थोस्त्र नानक कबीर फरीद ऐसे ऐसे अद्भुत लोग खोज रहे हैं, नाथ थोड़ा झिझको थोड़ा ठहरो ऐसा मत सोच लेना कि तुम्हारे भीतर संदेह उठते हैं तो यह तुम्हारी बहुत बुद्धिमत्ता के प्रतीक है नहीं तो तुम एक ऐसी भ्रांति में पड़ जाओगे जिसके बाहर आना मुश्किल हो जाता जन्म जन्म लग जाते तुमने पूछा यह परमात्मा की खोज क्या है अपनी खोज परमात्मा शब्द को छोड़ो जाने दो उस शब्द में मत अटको उस शब्द में अटकाव हो जाता है और अटकाव के कारण सदियों सदियों में परमात्मा शब्द को पंडितों ने पुरोहितों ने पुजारियों ने इस तरह लूटा है उस शब्द को ऐसा निचोड़ा है उस शब्द का इतना शोषण किया है कि कोई भी सोच विचार वाला व्यक्ति उस शब्द को सुनकर चौंक जाता है समझ जाता है उस शब्द को सुनते ही उसे लगता है खतरा करीब है सावधान सावचेत हो जाता है परमात्मा शब्द के पीछे पुजारी छिपा है पंडित छिपे पुरोहित छिपे पादरी छिपे और उन्होंने आदमी के साथ जैसी जाति की है वैसी किसी और ने नहीं की परमात्मा के नाम पर आदमी को ऐसे ऐसे नाच नचाए है परमात्मा के नाम पर आदमी से ऐसे ऐसे जघन्य कृत्य करवाए हिंदू ने मस्जिदें जलाईं मुसलमान काटे मुसलमान ने मंदिर गिराए मूर्तियां तोड़ी बलात्कार किए हत्याएं की आगजनी की ईसाइयों ने मुसलमान काटे मुसलमानों ने ईसाई काटे परमात्मा के नाम पर इतना खून बहा इतना रक्तपात हुआ इतने युद्ध हुए और उन सभी युद्धों को पंडित पुरोहित ने आशीर्वाद दिए उन युद्धों को जिहाद कहा धर्म युद्ध कहा उन युद्धों की प्रशंसा की गरिमा की शास्त्र कहते हैं कि जो धर्म युद्ध में मरता है वो तत्ण स्वर्ग जाता है खूब प्रलोभन दिए लोगों को धर्म युद्ध में उतरने के लिए और अच्छा प्रलोभन क्या होगा तत्ण फिर तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखा जाता फिर तुमने धर्म युद्ध के पहले क्या क्या पाप किए क्या क्या अनाचार किए क्या क्या अनिति की उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता धर्म युद्ध में जो मर गया वो सीधा तत्क्षण स्वर्ग जाता है उसे कहीं रुकावट भी नहीं पड़ती द्वारपाल भी उसका दरवाजा नहीं छेकते कोई पूछताछ नहीं होती कि तेरे जन्म जन्मों के पापों का क्या हुआ वो कर्म का सिद्धांत एकदम पहुंच दिया जाता है इस आदमी के लिए एक तरफ उठा के रख दिया जाता है वो सिद्धांत इस आदमी के लिए नहीं लोगों को धर्म युद्धों में उतारने के लिए कैसे कैसे लालच कैसी कैसी रुस्वत स्वर्ग की रुस्बत बहिस्त की रुस्बत और पंडित पुरोहितों ने कितना शोषण किया है आदमी का उसका खून पीते रहे और परमात्मा का नाम स्वभावता समझा जा सकता है परमात्मा नाम सुनते ही विचारशील व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है समझ जाता है अपनी जेब संभाल लेता है कि पीछे कहीं कोई पंडित पुरोहित छिपा होगा खतरा करी भी है तुम परमात्मा शब्द को छोड़ो यह शब्द गंदा हो गया यह शब्द प्यारा था लेकिन गंदे हाथों में पड़ गया यह शब्द अद्भुत था क्योंकि इस शब्द का अर्थ होता है परम आत्मा इस शब्द की महिमा खूब है यह आत्मा का शुद्धतम रूप आत्मा की निर्मल अवस्था आत्मा की परम पुनीत दशा जैसे आत्मा के फूल से उड़ी सुगंध ऐसा परमात्मा कि आत्मा के दिए से झरती रोशनी ऐसा परमात्मा परमात्मा शब्द तो प्यारा है लेकिन गलत लोगों के हाथ में पड़ गया और गलत लोगों के हाथ में अच्छी चीजें भी पड़ जाएं तो गलत हो जाती गंदे हाथों में सुंदर से सुंदर फूल गंदे हो जाते रुग्ण हाथों में स्वस्थ से स्वस्थ फूल रुग्ण हो जाते रोग के कीटाणुओं से भर जाते लेकिन जाने दो इस शब्द से क्या लेना देना है इस शब्द के बिना भी काम हो सकता है मैं तुमसे कहता हूं प्रेम की खोज करो छोड़ो परमात्मा को तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंग तो उठती है या नहीं कभी आकाश से इस तरह धुआंधार होती वर्षा को देखकर तुम्हारे हृदय में भी कोई स्वर ताल छिड़ता है या नहीं कभी फूलों की हरियाली फूलों का रंगीनपन फूलों की सुर्खी देखकर तुम्हारे भीतर भी कोई लाली फैल जाती है या नहीं कोई हरियाली फैल जाती है या नहीं कभी उगते सूरज को देखकर तुम विभोर होते हो या नहीं होते हो कभी सांझ जब सूरज डूबता है और उसकी आखिरी किरणें सफेद बदलियों पर रंग बिरंगे ताने बाने बुनने लगती तब एक क्षण को तुम्हारे भीतर विचार की सतत धारा ठहर जाती है या नहीं अगर हां तो तुम भी परमात्मा की खोज में हो परमात्मा को नाम दो प्रेम का परमात्मा को नाम दो सौंदर्य का परमात्मा को नाम दो सत्य का अगर ये परमात्मा नाम ओछा पड़ गया तो नाम से क्या लेना देना है आम खाने हैं या गुठलियां गिननी? फूल दो क्षण झूलकर कर मुरझा गया किंतु उसका रूप नैनों में गया बस और उसकी गंध दिल को डस गई जानता हूं रूप चिर स्थाई नहीं है और यह जो गंध है आई गई है किंतु उसकी स्मृति मादक है मदिर है और मन में इस तरह कुछ बस गई है कि एक युग के बाद भी जब देखता हूं मन मुकुर में तो यूं लगता है कि जैसे नित नई तुम्हें सौंदर्य छूता है या नहीं रात जब आकाश तारों से भर जाती है तो कोई विस्मय विभोर तुम्हारे भीतर होता है या नहीं और जब आकाश में पूर्णिमा का चांद होता है तो तुम्हारे भीतर भी जैसे सागर में लहरें उठती हैं ज्वार आता है तुम्हारी चेतना में भी ज्वार आता है या नहीं अगर तुम्हारे प्राणों में अभी भी तारों को देखकर कोई झनकार होती चांद को देखकर तुम्हारा मन भी होता है कि बांसुरी उठा लो और बजाओ और जब दूर कोयल कुकने लगती है तो तुम्हारा हृदय भी कुक का उत्तर देने लगता है और जब पपीहा पुकारता है पी कहाँ तो तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं होता सूर्य कुछ तो होता होगा इतना दीन दरिद्र आदमी तो कोई भी नहीं कि जिसको जगत में कोई भी चीज आंदोलित ना करती हो तरंगित ना करती हो आह्लादित ना करती हो बच्चे की किलकारी किसी का हंसना किन इस आंखों में झलक गए दो आंसू तुम्हें छू जाते हैं या नहीं तुम्हें कुछ रोमांचित करता है या नहीं अगर कुछ भी तुम्हें रोमांचित करता है तो मैं कहता हूं तुम धार्मिक व्यक्ति हो और निश्चित रोमांचित करता होगा अन्यथा तुम यहां कैसे आते तुम यहां आ गए हो तुम इस मदर मादक क्षण में यहां उपस्थित हो इस सुंदर प्रभात में इस वर्षा की भीगी भीगी प्रभात में जबकि भूमि नई नई वर्षा को पाकर अपनी सुगंध बिखेर रही हो तुम यहां चले आए हो पता नहीं कितने दूर से तुमने यात्रा की होगी मैं कहता हूं तुम भी खोजी हो सिर्फ तुम्हारी खोज को परमात्मा का नाम देने में तुम्हें अड़चन है छोड़ो नाम नाम से क्या लेना देना है जो नाम प्रीति कर लगे वही दे दो बुद्ध ने उसे नाम दिया निर्वाण क्योंकि परमात्मा नाम से बुद्ध भी राजी नहीं थी बहुत हो चुके थे यज्ञ हवन सब तरह की हत्याएं यज्ञ और हवन के नाम पर हो रही थी जिनको आज तुम देखते हो गौवध हत्या के विरोध में आंदोलन करते उनसे जरा पूछो कि तुम्हारे ऋषि मुनि क्या करते रहे यहां गौमेध यज्ञ होते थे यहां अश्वमेध यज्ञ होते थे जब तक कोई अश्वमेध यज्ञ न करे तब तक चक्रवर्ती सम्राट नहीं होता था राम ने भी किया था अश्वमेध यज्ञ और इतना ही नहीं वेद तो नरमेध यज्ञ की भी बात करते हैं जिनमें मनुष्यों की बलि दी जाती थी आज तो ये बात भी भरोसे की नहीं मालूम होती संदेह खड़े होते लेकिन ये सच्चाई बुद्ध ने इसका विरोध किया महावीर ने इसका विरोध किया है ढाई हज़ार साल पहले बुद्ध ने इसके लिए इनकार किया है परमात्मा के नाम पर इतना खून बहाया जा रहा था कि बुद्ध ने कहा कि नहीं ये नाम अब काम का नहीं अब हम नया नाम खोजेंगे उन्होंने नया नाम खोजा निर्वाण जो प्रीति कर लगे निर्वाण कहो समाधि कहो आत्मा कहो इन सारे शब्दों में भी तुम्हें धर्म की गंध आती हो क्योंकि इन सब शब्दों के साथ भी अब ढाई हजार साल का इतिहास जुड़ गया तो सत्य कहो लेकिन मेरा सुझाव अगर मानो तो मैं कहूँगा प्रेम कहो क्योंकि सत्य में कुछ बौद्धिकता की गंध आती जैसे कोई तार्किक निष्कर्ष जैसे गणित जैसे विचार से पाई गई कोई निष्पत्ति प्रेम हार्दिक है अनुभूति गत है प्रेम को खोजो और परमात्मा मिलेगा तुम प्रेम को खोजो परमात्मा तुम्हें खोजेगा तुम परमात्मा को छोड़ ही दो भूल ही जाओ कबीर ने कहा है कि मैं परमात्मा को खोजता खोजता फिरता था नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला और फिर एक दिन मैंने सारी खोज छोड़ दी मैंने फिकिरी छोड़ दी और तब से उल्टी हालत हो गई अब परमात्मा मेरे पीछे पीछे लगा फिरता है कहत कबीर कबीर सुरेंद्रनाथ तुम्ही जीवन के परम सत्य को नहीं खोज रहे हो परम सत्य भी अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा है तुम अगर सिकुड़ ना जाओ तुम अगर अपने में बंद ना हो जाओ तुम अगर खुले हो राजी हो आतुर हो उत्सुक हो प्यासे हो अपने द्वार दरवाजे खोलने के लिए साहस रखते हो कि आ सके गंध कि आ सके पवन कि आ सके सूरज की किरण तो परमात्मा मिलेगा निश्चित मिलेगा नाम तुम्हारी जो मर्जी हो दे लेना मुझे नामों में रस नहीं इसलिए नास्तिक भी मेरे पास आता है और कहता है क्या मैं सन्यासी हो सकता हूँ मैं कहता हूँ निश्चित क्योंकि नास्तिक भी सत्य की खोज में लगा है सत्य की खोज में ना लगा होता तो नास्तिक कैसे होता नास्तिकता इतना ही कह रही है उसकी कि सत्य को मैंने खोजा है और अभी पाया नहीं पाया नहीं तो मानू कैसे जब तक नहीं पालूगा मानूंगा भी नहीं ये तो ईमानदारी है इसमें नास्तिकता कहा इसमें बुराई कहा पाप कहाँ अधर्म कहां ये तो निष्ठा है ये तो सत्य पर श्रद्धा है तो मैं तो नास्तिक को भी कहता हूं कि आओ सन्यास तुम्हारा है तुम नहीं सन्यास लोगे तो कौन सन्यास लेगा जो कहता है कि मुझे धर्म में कोई रस ही नहीं है क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूं मैं कहता हूं इतना ही रस काफी है कि तुमने पूछा कि क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूं और रस क्या चाहिए तुमने पूछा तुम पूछने यहां तक आए काफी प्रमाण है सिर्फ शब्द से तुम्हें अड़चन है तुम कहते हो परमात्मा की खोज क्या है प्रेम की खोज मेरा उत्तर सत्य की खोज मेरा उत्तर तुम्हारे अपने स्वरूप की खोज मेरा उत्तर और तुम कहते हो लोगों को इस खोज में लगे देखता हूं तो चकित होता हूं चकित तुम इसलिए होते हो कि अब तक तुमने अपने भीतर झांक कर नहीं देखा कि यही खोज तुम्हारे भीतर भी चल रही अभी तक तुमने खोज को पहचाना नहीं अभी तक खोज अचेतन में चल रही है उसे चेतन नहीं बनाया और खोज चेतन बन जाए तो सूर्य तुम एक अपूर्व सन्यासी सिद्ध होओगे। खोज जब तक अचेतन होती है अंधेरे अंधेरे में होती है तब तक हम टटोलते टटोलते रहते हैं जब खोज चेतन बनती है तो हम दिया जला के खोज करते हैं और कुछ मिलेगा तो दिया जलाने से मिलेगा उस दिए का नाम ध्यान है और उस दिए को जलाने की जो पृष्ठभूमि है वही संन्यास है और तुम पूछते हो मैं स्वयं तो ऐसी कोई आकांक्षा या अभीपसा स्वयं के भीतर नहीं पाता हूं तुम्हारे भीतर आकांक्षा भी है अभीपसा भी है अन्यथा तुम यहां ना होते कौन तुम्हें लाता? कैसे तुम आते ये प्रश्न तुमने ना पूछा होता ये प्रश्न सूचक है हाँ इतना जरूर सच है परमात्मा की खोज तुम्हारे भीतर नहीं मालूम हो रही लेकिन परमात्मा से क्या लेना देना है खोज तो तुम्हारे भीतर जरूर है तुम नहीं जानना चाहते यह जीवन क्या है तुम नहीं जानना चाहते मैं कौन हूं तुम नहीं जानना चाहते यह विस्तार किसका है तुम नहीं जानना चाहते प्रथम क्या है अंत क्या है तुम नहीं जानना चाहते कि जीवन का गंतव्य क्या है नियति क्या है ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसके भीतर सत्य की खोज ना हो मनुष्य की परिभाषा ही यही है जिसके भीतर सत्य की खोज पशु और मनुष्य में इतना ही भेद है